लेसन सिक्स पेज नंबर सिक्सटी नाइन मैं चलूंगा चलूंगी तू चलेगा चलेगी वह चलेगा चलेगी हम चलेंगे चलेंगी तुम चलोगे चलोगी वे चलेंगे चलेंगी पेज नंबर सेवनटी मैं कल आपके यहाँ आऊँगा मैं शाम को सिनेमा देखने जाऊँगा क्या तुम भी जाओगे क्या राम भी आएगा हम साथ चलेंगे वह मेरा पड़ोसी होगा वे बच्चे छात्र हो जाएंगे मैं घर में हूंगा हम पिएंगे वह छुएगा पेज नंबर सेवेंटी वन होना देना लेना मैं होऊंगा होऊंगी दूंगा दूंगी लूंगा लूंगी तू वह होगा होगी देगा देगी लेगा लेगी हम आप वे होंगे होंगी देंगे देंगी लेंगे लेंगी तुम होगे होगी दोगे दोगी लोगे लोगी मैं चलूँ तू चले वह चले हम चलें तुम चलो वे चलें पेज नंबर सेवेंटी टू तुम्हारे सब दुख दूर हों तुम खुश रहो मैं जाऊं ठीक है आप जाएं आप चलें हम तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दें वह शायद कल ना आए पेज नंबर सेवेंटी सिक्स अंदर की कैसे चाहना दुख न पास बाहर यात्रा रहना शुभ अकेले कृपया खुश छोड़ना दूर पड़ोसी पौधा भगवान भगवान करे शायद सिनेमा